शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष श्रीमद स्वामी शिवानंद जी महाराज का अनुध्यान स्वामी संतोषानंद भगवान की अपार करुणा से मेरे भाग्य में महापुरुष महाराज का दर्शन लाभ हुआ बहुत संभव है 1916 सौ ईस्वी में और उनका महाप्रस्थान उन्नीस सौ ईस्वी में हुआ था इस दीर्घ काल में अनेक बार उनका दर्शन लाभ हुआ किंतु कभी मैंने स्वप्न भी, भी नहीं सोचा था कि उनकी स्मृति कथा लिखने के लिए कभी मुझसे अनुरोध किया जाएगा इस कारण इस अनुरोध को पुण्य श्लोक महापुरुष जी के अल्लंघनीय आदेश रूप से ग्रहण करने के अतिरिक्त अन्य कोई पथ नहीं है बहुत पीछे छोड़ आए कुछ दिनों के जो अस्पष्ट चित्र स्मृति के क्षेण प्रकाश से उन्हीं की कृपा द्वारा कुछ उज्जवल हो उठे हैं उन्हीं को भाषा में प्रकट करने की चेष्टा करूंगा। अनेक छोटी मोटी बातें तो छूट ही जाएगी दिन तारीख भी नहीं बताई जा सकेगी उन दिनों मठ पहुँचते मुझे बारह साढ़े बारह बज जाते थे क्योंकि जहाँ मैं रहता था वहाँ से भोजन समाप्त कर जाना पड़ता था सम्भवतः उन्नीस ईस्वी में एक दिन मैं इसी तरह मठ पहुंचा देखा दोपहर के भोजन के उपरांत अपने अभ्यास के अनुसार परमाराध्य महापुरुष और श्रीमद स्वामी प्रेमानंद जी महाराज मठ भवन के पश्चिम बरामदे के बेंच पर आकर बैठे हैं सामने दूसरी बेंच पर कुछ भक्त बैठे थे बातचीत के प्रसंग में परम पूज्यपाद बाबूराम महाराज प्रेमानंद जी ने कहा यही बैठ कर, स्वामी जी ने एक दिन मुझसे कहा था देखो बाबू राम भारतवर्ष के आगामी चार पाँच सौ वर्ष के इतिहास का पन्ना पलट गया है मैंने सारा देख डाला मैंने कहा बहुत अच्छा भैया हम चार पाँच दिन नहीं देख पाते और तुमने चार पाँच सौ वर्ष देख डाले बहुत खूब सुनते ही महापुरुष जी बोल उठे चार पाँच दिन चार क्षणों के बाद क्या होगा वही हम नहीं जान पाते नेक्स्ट मोमेंट में परवर्ती क्षण में क्या होगा वह भी नहीं जानते फिर कहते हो चार पांच दिन महापुरुष ने उत्तर के कमरे की ओर उंगली से दिखा कर कहा वहाँ बैठ कर एक दिन स्वामी जी ने अपनी जान दिखाकर यहाँ एक थप्पड़ मार कर कहा था देखो जापान की वह उधार ली हुई सभ्यता नहीं टिकेगी और वह जो चीन अफीम खाकर ऊँघ रहा है वह जग जाएगा और भी अन्य बातचीत के क्रम में एक समय पूजनी बाबू राम ने कहा था ठाकुर की लीला समझ नहीं आती उनके एक भक्त का विवाह हो गया था विवाह के कुछ दिनों बाद वह एक दिन आकर श्री ठाकुर की चरण पकड़ कर रोने लगा उसने कहा जी चाहता है पत्नी को खूब प्यार करूं, यही तो माया है मैं तो डूब जाऊँगा आप मुझे बचाइए ठाकुर ने कहा तू एक दिन कुछ खाने की चीज लाना उसके साथ मैं तेरी माया को खा जाऊँगा कुछ दिनों के अनंतर वह भक्त एक टोकरी जलेबी लाया ठाकुर ने उसे ताक पर रख देने को कहा उसने वैसा ही किया और थोड़ी देर बैठे रहकर प्रणाम करते हुए उठकर चला गया रात को वे भोजन में आ बैठे मैं पास ही था भोजन के अंत में पूछा अमुक कुछ लाया था न मैंने उत्तर दिया जी हाँ जलेबी लाया है उन्होंने कहा दो मुझे दे दो उसकी थाली पर उनकी थाली पर दो जलेबी मैंने रख दी ठाकुर की लीला कुछ समझ में नहीं आती कैसे उसके भीतर माया घुसा दी कौन जानता है उसके पश्चात जो ही उन्होंने जलेबी में हाथ छुलाया त्यों ही बिक्छू के डसने की तरह यातना से हाथ हटा लिया उसके बाद उन्होंने हाथ धो डाला फिर प्रयत्न किया किंतु वह जलेबी छू ना सके उठकर बाहर निकल आए मुंह हाथ धो आए फिर आकर थाली पर बैठे किंतु हाथ थाली तक नहीं पहुंच सका तब बाएं हाथ से अपना दाहना हाथ पकड़कर खींचने लगे साथ साथ कहा छोड़ दे माँ छोड़ दे मैंने वचन दिया है माँ छोड़ दे छोड़ दे किंतु कुछ भी ना हुआ खाने की थाली भी नहीं छू सके तब आसन से उठ आए और बोले तुम लोग भी यह जलेबी न खाना इसे फेंक देना बाद में सुनाई पड़ा कि उस पत्नी को लेकर वह एक दम उन्मत्त हो गया और किसी तरह उसे छोड़ ना सका उतनी आसक्ति रहने के कारण ही उस दिन ठाकुर खा नहीं सके थे उपस्थित भक्तों में एक ने कहा महाराज वह तो ठाकुर से मुक्ति मांग सकता था उत्तर में स्वामी प्रेमानंद जी ने कहा ठाकुर को उसने देखा है तो क्या मुक्ति उसकी बाकी है मुक्ति हो ही गई है इसके अनंतर सब लोग उठ गए पूज्यपाद बाबूराम महाराज उठकर सीढ़ी की ओर चले ऊपर विश्राम करने के लिए एक भक्त ने कहा महाराज हम लोगों ने तो ठाकुर को नहीं देखा हमने आपको देखा है साथ ही साथ उत्तर आया हम लोग कौन हैं ठाकुर ही सब कुछ है इतना कहकर दोनों हाथ उठाकर गाते हुए चले तुम्हार कर्म तुम्ही करो लोके बोले कोरियामी अर्थात हे माँ जगदम्बे अपना काम तुम ही करती हो किंतु लोग कहते हैं मैं करता हूँ 1817 सौ ईस्वी की दुर्गा पूजा के समय कलकत्ता रहते हुए भी मैं मठ जा नहीं सका गया अंतिम महानवमी पूजा के दिन संध्या के बाद उस समय तक भी पूज्यपाल महापुरुष जी के साथ मेरा परिचय नहीं हुआ था वे बहुत गंभीर भाव से रहते थे इस कारण ही संभवतः उनके पास जाने में डर लगता था मठ में जाने पर किसी प्रकार प्रणाम करके मैं उनसे दूर हट जाता था कुछ भी हो उस बार महानवमी की संध्या के अनंतर जब मैं मठ में पहुंचा तब तक संध्या की आरती समाप्त हो चुकी थी किंतु जाकर जो दृश्य देखा उसे जीवन भर भूल न सका पहले कभी वैसा दृश्य नहीं देखा था उन दिनों पूजा होती थी पुराने ठाकुर मंदिर और मठ भवन के बीच के स्थान में देखा मठ के साधु ब्रह्मचारी लोग महान आनंद से नृत्य गीत में मग्न हैं एक दल गाता था जय शिव जय जगत पिता अन्य दल गाता था जय दुर्गा जय जगन्माता और भी देखा उन साधु ब्रह्मचारियों के एक और पूज्यपाद महापुरुष महाराज भी गाना गाकर नाच रहे हैं उनका एक हाथ ऊपर उठा हुआ है और वे संगीत के दोनों पद ही समान रूप से गा रहे हैं प्रत्येक बार गाना समाप्त कर साधु ब्रह्मचारी देवी के सामने प्रणाम करके पूज्यपात महापुरुष महाराज को भी प्रणाम कर रहे हैं महाभाव में संत महापुरुष जी कहते हैं आज हम सब शिव के गण हैं यहाँ प्रणाम क्यों माँ को ही प्रणाम करो परंतु इस बात से कोई भी उन्हें प्रणाम करने से विरत नहीं हुआ महाभाव क्रमशः घनीभूत होने लगा ऐसा प्रतीत हुआ मानो आनंद की बाढ़ आ गई है मालूम होने लगा मानो वह साक्षात कैलाश धाम है जगदम्बा मानो प्रेम और करुणा से बिगड़ित होकर अपने संतानों को अतृप्त नेत्रों से देख रही है और मानो अगणित देवशिशु आनंद में विभोर होकर महामाया के चरणों के सामने उन्मत्त होकर संगीत और नृत्य कर रहे हैं और महापुरुष महाराज ऐसा लगा मानो हमारा परिचित यह स्थूल जगत उनकी दृष्टि से कहीं लुप्त हो गया है संगीत के बीच बीच में जब लोग उन्हें प्रणाम कर रहे थे तब दूसरों के साथ एक बार श्री जितेंद्र नाथ पाल भी उन्हें प्रणाम करने के लिए घुटने टेक कर फिर नीचा करने की चेष्टा कर रहे थे उस समय देह बोध रहित शिव स्वरूप शिवानंद महाराज हम लोग शिव के गणभूत हैं अभी शिव शिव कहते हुए कंधों पर कूद पड़ूँगा इतना कहकर इत, कितने के कंधों पर उछलकर चढ़ गए एका एक कंधों पर चढ़ जाने से जितिन उनके विराट शरीर का भार संभालने में समर्थ हो गए इस कारण उनका सिर जोर से पक्के आंगन से टकरा गया महापुरुष जी तुरंत उतर पड़े और बाह्य ज्ञान रहित होकर पहले की तरह नाचने गाने लगे मैंने एका के स्तंभित होकर देखा वे अत्यंत क्रोध के साथ बड़े वेग से गंगा की ओर के बरामदे की, की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं मुँह से निकला निकलो दुष्ट निकलो चुपचाप पीछे पीछे जाकर मैंने देखा उस बरामदे की दो बेंच पर दो भद्रवेशधारी मनुष्य बैठे हुए हैं और महापुरुष महाराज अपने बाएं हाथ की तर्जनी उठाकर क्रोध के साथ उनसे कह रहे हैं निकलो निकलो अभी निकलो उन लोगों के कुछ प्रतिवाद करने की चेष्टा करने पर वे और भी जोर जोर से गरज उठे निकलो यहाँ यहाँ से अभी निकल जाओ दूसरा उपाय न देखकर वे दोनों बाहर की ओलचर पड़े उन्होंने एक ब्रह्मचारी को आज्ञा दी एकदम फाटक के बाहर निकाल दो सारी घटना में दो मिनटों से अधिक समय न लगा होगा मुझे उनका यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मैं सोचने लगा इस पूजा के दिनों में दो भद्र पुरुषों को इस ढंग से अपमानित कर निकाल देना अत्यंत अन्याय कार्य है इधर महापुरुष जी पूजा स्थान पर लौट आकर पहले की तरह आनंद से नाचने गाने लगे मानो जिस मनुष्य ने अभी दो आगंतुकों को मठ से निकाल दिया है वह कोई दूसरा ही व्यक्ति था थोड़ी देर में मुझे उस आनंद मेले से विदा लेनी पड़ी क्योंकि मुझे कलकत्ते लौट जाना था कई मास बीत गए गर्मी की रितु शुरू हुई एक दिन दोपहर को मैं मठ पहुंचा। उस समय पूज्य पात्र महापुरुष अन्य साधु ब्रह्मचारियों के साथ एक ही पंगत में बैठ कर भोजन करते और दोपहर के भोजन के बाद चाय की मेज के पास वाली बेंच पर बैठकर कुछ बातचीत भी करते थे उस दिन जाकर मैंने देखा दोपहर में भोजन के बाद वे उसी बेंच पर बैठे हैं और वहाँ उपस्थित कुछ वृद्ध भक्तों से बातचीत कर रहे हैं वे कह रहे हैं अब की मटकी पूजा में माँ दुर्गा की मूर्ति बहुत ही सुंदर हुई थी मुख देखकर देवी प्रतिमा ही प्रतीत होती थी ईरान इतना कहकर फिर उन्होंने कहना आरम्भ किया नवमी पूजा के दिन रात को सब लोग प्रणाम कर रहे थे उनमें एक बाहर का आदमी प्रणाम कर मेरे दाहिने पैर के अंगूठे को चाटने लगा चाटते चाटते उंगलियों के बीच जीभ ले जाकर उसने दांतों से काट खाया मैंने पैर खींच कर कहा पैर को जूठा कर दिया गंगा जल लाकर धो दो दूसरे लोग प्रणाम करेंगे किसने जल लाकर धो दिया किंतु थोड़ी देर में मेरा पैर जलने लगा समझ में आया कि उसकी लार में विष था उसे रोग है एक अंग्रेजी का शब्द कात मैं भूल गया तब उसे मैंने भगा दिया बात सुनकर उपस्थित भक्तों में से एक ने कहा वे लोग करता भजा सम्प्रदाय के हैं वे समझते हैं कि महापुरुषों का अंगूठा चूसने से शक्ति मिलती है पूज्य महापुरुष जी हाथ हंसकर बोले शक्ति लेना समझ में नहीं आया किंतु पैर जल रहा था इतना कहकर एकाएक मेरी ओर देख उन्होंने कहा तुम उस समय थे न आश्चर्यचकित होकर मैंने उत्तर दिया जी महाराज मैं था उस पूजा की महानवमी की रात में अनेकों के साथ मैंने भी एक बार उन्हें प्रणाम किया था किंतु उनसे कोई बातचीत नहीं हुई थी उन दिनों मठ में बिजली की बत्ती नहीं थी कुछ लालटेने जल रही थी पूजा मंडप के सामने मठ के आंगन के बड़े आम्र वृक्ष की घनी छाया में बहुत सा स्थान विशेष रूप से पूज्यपात महापुरुष जी जिस स्थान में खड़े होकर नाचते गाते थे वह स्थान अंधकाराचादित ही था उस स्थान में एकाएक देख कर पास के परिचित व्यक्ति को भी पहचानना कठिन था तीस पर भी उस विशेष घटना के समय मैं वहाँ उपस्थित था इस पर उन्होंने ध्यान रखा था केवल इतना ही नहीं मुझे समझने में विलंब नहीं लगा कि उस समय उनके उस व्यवहार से मेरे मन में जो अनुचित चिंता उदित हुई थी उसे भी वे जान गए हैं आज की बातचीत के प्रसंग में जब उन्होंने मुझसे पूछा तुम उस समय थे ना, तो उस बात को उन्होंने ऐसे साधारण भाव से कहा कि मानो वह उस रात की घटना के लिए एक संभावित साक्षी मात्र खोज रहे थे इस प्रकार के अंतर्दृष्टि संपन्न ब्रह्मर्षि का आचरण साधारण मनुष्य की बुद्धि की सीमा के बाहर की चीज़ है किंतु बुद्धि का स्वभाव ऐसा सोचता है कि उनके लिए अगम्य कुछ भी नहीं है